घर उजाला हो गया कह नहीं शीशे में से नहीं आया है ना वो तो रोशनी तो अलग है ना तो ये मन जो है ना ये तो शीशे की तरह है इस शीशे पर किसी की रोशनी भीतर से पड़ रही है तब ये मन दुनिया को देख रहा है तो मन से जो देखा जाता है उसका नाम ब्रह्म नहीं जिसकी वजह से मन देखता है वो ब्रह्म मनसो मना वो मन का मन है तदेव ब्रह्म तुम्हें उसका नाम ब्रह्म है नेदम अरे जिसको तुम मन के सामने बैठा करके उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं है अब जो मन के सामने है उसको छोड़ नहीं पाते तो बोले क्या हुआ बोले कृपण हुआ इसी को बोलेंगे कृपाण नहीं छोड़ सका तो इसका नाम हो गया कृपाण तो उपास्य और उपासना आदि जितना भी भेद है सब विदत्त है और केवल आत्मा अद्वय परमार्थ है ये बात पहले सिद्ध करके बताते हैं कि क्योंकि उपासना आश्रित जो धर्म है जीव है माने जिसने उपासना का आश्रय लिया हमको इससे मोह चलेगा अब ये देखो एक बात और आपको दूसरे ढंग से बताता हूं इससे न्यारी ये उप, ऐसे शब्द उपनिषदों में भी आते हैं नईदम जदि तुम आया ना जिसकी तुम उपासना करते हो तो ब्रह्म ही नहीं है तो बल्लभाचार्य जी महाराज चैतन्य महाप्रभु जी महाराज है ना नीमबारकाचार्य जी महाराज राधा हितरिवश जी हरिदास जी ये जो वृंदावनी संत है ना वो कहते हम लोग उपासना थोड़ी करते हैं उपासना तो छोटी चीज है हम उपासना नहीं करते हैं क्या करते हो तो हम तो भक्ति करते हैं है ना हम तो प्रेम करते हैं है? किसी के पास बैठना उपासना करना ये दूसरी चीज है, है किसी के पास जाके बैठना ये दूसरी चीज है ये तो महाराज कोई बड़ा आदमी हो जाए ना तो उसके पास बैठने के लिए बहुत से स्वार्थी लोग जाते हैं तो क्या स्वार्थी उसके पास बैठने वाले क्या भक्त हैं क्या उसके प्रेमी हैं तो प्रेमी का बैठना दूसरा है सेवक का बैठना दूसरा है और स्वार्थी लोगों का बैठना दूसरा है तो ये जो उपासक हैं, जो जिन उपासकों की निंदा यहाँ की गई है है ना जी महाराज चैतन्य महाप्रभु कहें, जी कहेंगे कि ये हम प्रेमी भक्तों की निंदा नहीं है ये तो केवल उपासना मात्र की निंदा है है उपासक की निंदा है ये हमारे भक्तों की प्रेमियों के तोड़े है वो अपने को इससे अलग कर लेते हैं हो क्यूँकी वो तो उपनिषद में जब नेदम जदि तुम उपास जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है ये बात उपनिषद में लिखी तो उपनिषद तो उनको भी माननी पड़ती है वो भी मानते है उपनिषद तो आओ का आओमे प्रागुपत्ते रजम सर्वम ये मानना कि सृष्टि के पहले ईश्वर शुद्ध था और प्रलय के बाद ईश्वर शुद्ध रहेगा है ना प्रलय काल में ईश्वर शुद्ध और सृष्टि काल में ईश्वर अशुद्ध तो हमको सृष्टि काल में ईश्वर की प्राप्ति नहीं प्रलय काल में ईश्वर की प्राप्ति ही अभीष्ट है अंतकरण रहते नहीं अंतकरण के मर जाने पर ईश्वर मिलेगा ईश्वर को एक मुर्दा किसी हालत में कर देना ये बुद्धिमान पुरुषों का काम नहीं है बुद्धिमान पुरुषों का काम तो ये है कि अभी सृष्टि प्रतीति काल में ही और यही सृष्टि देश में ही और इसी वस्तु में माने जो सृष्टि के रूप में बात रही है उसी में है ना जैसे मिथ्या प्रतीयमान सर्प में से रज्जू निकाल ली जाए है ना सर्प नहीं रहेगा रज्जू ही रज्जू रहेगी इसी प्रकार ये प्रतीयमान सृष्टि में जो अर्थ का परम रूप है उसको जो जान ले सो सच्चा ज्ञानी तो इस तरह से उपासना उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि बरतते जो ऐसा जो मोक्ष साधन के लिए अब मोक्ष साधन के लिए एक दो बात ध्यान में रखने लायक है तो क्या कोई कोई कहते हैं कि हम धर्म करेंगे नित्य कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतकरण में जो आत्मा है वो तो मुक्त ही है परंतु आत्मा का बोध तो होना ही चाहिए कि मुक्त है नहीं तो निष्फल हो जाएगी अंतकरण की शुद्धि बोला अंतकरण की शुद्धि भी निष्फल हो जाएगी यदि ये बोध न हो कि आत्मा ब्रह्म है बोले हमने ध्यान करके तदाकार वृत्ति कर ली उपासना कर ली कहा उपासना से तदाप्त हो गई स्थिति हो गई उसमें लेकिन यही मैं हूं अगर ये बोध नहीं होगा तो उपासना का बेग शांत होने पर वहां से हटना पड़ जाएगा बोले तो अब तो देखो हम दृष्टा कई वाले हैं केवल दृष्टा योग से हमने चित्तवृत्ति का निरोध करके अपने को दृष्टा बना लिया तो बना तो लिया दृष्टा लेकिन दूसरा दृष्टा है है ना? और सृष्टि के कारण प्रकृति का संचालन करने वाला ईश्वर है ये दोनों बात तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई है जब तुम्हारी समाधि टूटेगी और जागोगे तब तब सृष्टि का सत्यत्व दृष्टा का अनेकत्व ईश्वर का अन्यत्व तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा इसलिए योग से मोक्ष होगा न उपासना से मोक्ष होगा न धर्म से मोक्ष होगा अंत में अपने आप को ब्रह्म जानना ही पड़ेगा अच्छा तो ब्रह्म जानना जो है ना असल में अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है तो इस पर एक और देखो कि यदि मोक्ष ज्ञान से मोक्ष पैदा होता है कि पहले रहा हुआ मोक्ष मालूम पड़ता है तो ज्ञान से कोई चीज पैदा नहीं पैदा नहीं होती अच्छा समझो ये आजकल विज्ञान से खोज करते हैं यंत्र से खोज करते हैं तो किसी न किसी धातु का पता चलता रहता है आप लोगों को हैं। जानते ही है सब लोग ये यूरेनियम निकल आया। तो विज्ञान से जो पता चला कि इस नाम की एक धातु है वो पहले से मौजूद थी अब तक मालूम नहीं थी ऐसा है कि तुम्हारे मालूम पड़ने से वो धातु निकल आई तो वो धातु पैदा हो गई कि ज्ञान से धातु पैदा नहीं हुई पहले से मौजूद धातु का पता चला आपने रोशनी डाली अपनी तिजोरी में और उसमें एक हीरा निकल आया तो हीरा पहले था तब रोशनी से मालूम पड़ा है कि हीरा नहीं था आपके तार्च की रोशनी में से हीरा निकल जाया तो ये जो आत्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये ज्ञान से पैदा नहीं होता पहले से जैसा मौजूद है है वो तो अंधेरे के कारण अज्ञानांधकार के कारण अज्ञान अंधकार के कारण मालूम नहीं पड़ता परंतु मालूम न पड़ने से मुक्ति का आनंद भी तो नहीं आता ना हमारे घर में हीरा है इसका सुख भी तो नहीं मिलता ना तो यदि साधन से मोक्ष पैदा होता होए तो वो अनित्य होगा क्योंकि जो पैदा होगा तो नष्ट होगा तो कर्म से कर्ता के अधीन जो कर्म है कर्ता के अधीन जो उपासना है कर्ता के अधीन जो जोग है उससे आत्मा की मुक्ति उत्पन्न नहीं होती बल्कि इनके फल स्वरूप अंतकरण शुद्ध हो करके महावाक्य से जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है तब पहले से विद्यमान मुक्ति का पता जल जाता है तब बोले फिर मुक्ति साधन से तो उत्पन्न होती नहीं तो साधन करें कि न करें अगर मुक्ति साधन से नहीं मिलती तो साधन क्यों करें तुरंत ही कह दें पूछ देंगे कि यदि मुक्ति साधन से नहीं मिलती तो साधन क्यों करें आ! और यदि मुक्ति साधन से मिलती है तो वो नाशवान होगी वो तो नष्ट हो जाने वाली होगी है ना तो ऐसी मुक्ति के लिए साधन क्यों करें दोनों हालत में साधन पर आक्षेप आता है साधन से मुक्ति मिले तो अनिश्चित और साधन से मुक्ति ना मिले तो साधन बेकार तो बोले साधन जो होता है वो ज्ञान होने में जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध के निवारण के लिए होता है विषयाशक्ति के कारण भोगासक्ति के कारण कर्माशक्ति के कारण है, इंद्रिया शक्ति के कारण अंतकरणाशक्ति के कारण कर्तृत्व शक्ति के कारण तुम एक छोटे घेरे में ऐसे बध गए हो ऐसे बध गए हो एक घेरे में कि असीम वस्तु पर अनंत वस्तु पर अद्वय वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि पहुंचती नहीं आ, देखने चलते हो ब्रह्म और बीच में आके घरवाली खड़ी हो जाती है नाक के सामने है न तो अब वो ब्रह्म कहाँ से दिखेगा नाक के सामने तो घर वाली है घर वाला है है ना नाक के सामने तो पैसा है एक नया पैसा आके है ना दो आख के बीच में अटक गया अब ब्रह्म कहा से दिखे है ना तो बोले ये जो साधन है वो पैसा हटाने के लिए है क्योंकि वो ज्ञान से नहीं हटेगा बोला वो पैसा जो है हा पैसा जो है ये जो संसारा शक्ति जो है वो ज्ञान से नहीं है ज्ञान से मालूम पड़ेगी पर हटेगी नहीं तो साधन करके संसारा शक्ति को जब हटा देते हैं तो ज्ञान और वस्तु के बीच में विषया शक्ति रूप प्रतिबंध नहीं रहता है और जब प्रतिबंध नहीं रहता है तो ज्ञान जो है वो शुद्ध ब्रह्म का जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है का उसको जना देता है और अविद्या अविद्यावृत्त हो जाती है और मुक्त तो तुम पहले से हो स्वयं पहले से मुक्त हो है ना? वो तुमको मुक्त बद्धपने का जो ब्रह्म है अविद्या है उसको ज्ञान मिटा देता है उपासनाश्रित हो धर्म जाते ब्रह्मण वर्तते पत्तेरज सर्पम तेनासौ कृपण स्मृत तो अभाव वो बात वर्णन करें अकार पण्यम जिसमें कृपणता बिल्कुल न हो उस वस्तु का वर्णन आगे प्रारंभ करते हैं अतः यत उपासनाश्रित धर्मो जाते ब्रह्मणि बर्थते सेनासौ कृपण स्मृत अतः अतः मैंने इसलिए अतः शब्द जो है वो कारण का भी वाचक होता है और प्रयोजन का भी वाचक होता है कारण और प्रयोजन में अंतर होता है इन्होंने कहा इनकी आज्ञा मानकर इनकी प्रेरणा से मैं ये काम करने जा रहा हूं अतः जस्मात अने आज्ञापता क्योंकि इन्होंने आज्ञा दी है इसलिए ये तो कारण हो गया और अतः प्रयोजना इससे धार मार्ग काम मोक्ष की प्राप्ति होती है ये प्रयोजन हो गया तो यहां आता शब्द का अर्थ क्या है कि जो मंद मध्यम अधिकारी होते हैं वो मुक्ति के लिए कर्ता के द्वारा किए जाने वाले किसी साधन का आश्रय है लेते हैं हम ये धर्म करेंगे ये कर्म करेंगे ये जोग करेंगे ये निर्वासन करेंगे ये उपासना करेंगे तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी जितने भी कर्तव्य होते हैं वे कर्तृत्वपूर्वक संपन्न होते हैं मैं करता हूं मैं धर्म का करता हूं मैं उपासना का करता हूँ मैं योग का करता हूँ अच्छा ये भगवान करा रहे हैं तो ऐसे विश्वास का करता हूँ और तो पूर्वक जो साधन होगा वो परिच्छिनत्व की निवृत्ति में समर्थ नहीं होगा कर्ता तो परिच्छिन्न होकर ही काम करेगा सब उनसे अलग उनसे अलग उनसे अलग देखो एक तो कर्ता को करण की अपेक्षा होती है और एक कर्ता के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल होता है वो सीमित होता है और नाचवान होता है तो कर्म का फल नाचवान होता है कर्म करने में करण की परतंत्रता होती है कर्ता अपने परिच्छिन्न से कभी मुक्त हो नहीं सकता और कर्ता को भोक्ता होना ही पड़ता है इसलिए कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म रूप साधन अथवा उपासना रूप साधन अथवा योग रूप साधन जो स्वभाव सिद्ध मुक्ति है उसके आवरण को भंग करने में समर्थ नहीं है ज्ञान से आवरण भंग होता है पर्दा जो है अंधकार जो है वो प्रकाश से हटता है अंधकार कर्म से नहीं हटता अंधकार हाथ जोड़ने से नहीं हटता अंधकार तो प्रकाश से ही हटता है ये नियम है तो जैसे अंधकार प्रकाश से मिटता है वैसे अज्ञान अज्ञानकृत भ्रांति आवरण ये तत्व ज्ञान से ही भंग होते हैं ये उनका नियम है स्वामी रामतीर्थ ने लिखा एक महात्मा पर्वत की यात्रा कर रहे हैं यात्रा करते करते उन्होंने देखा कि एक कोई स्थान है आप पर्वत की बहुत बड़ी गुफा गुफा के सामने बैठ के कुछ लोग प्रार्थना कर रहे देवता से कुछ लोग रोम कर रहे कुछ लोग जप कर रहे कुछ लोग बात कर रहे तो महात्मा ने पूछा कि क्यों भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो गुफा के सामने बैठ करके तो लोगों ने बताया कि ये जो गुफा है इसमें भूत प्रेत पिशाच रहते हैं और हमारा कोई जानवर या आदमी भूल के इस गुफा में चला जाता है तो उसको वे खा जाते हैं इसलिए कोई जब करके कोई होम करके कोई पाठ करके कोई प्रार्थना करके कोई ध्यान करके उन भूत प्रेतों से कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे आदमियों को मत खाया करो तो महात्मा ने कहा कि ये युक्ति भूत प्रेतों को प्रसन्न करने की नहीं है हम युक्ति बताते हैं सो करो तो फिर कभी तुम्हारे आदमी को वे नहीं खाएंगे तो क्या करें महाराज बोले तो बहुत सी लकड़ी इकट्ठी करो बड़ी बड़ी मसाले बनाओ भाले मंगाओ बर्थी मंगाओ बंदूक मंगाओ आग जलाते चलो हाथ में मसाल लेके अंधकार में घुसते चलो चलो इस बुफा में ढूंढेंगे कहा रहते हैं वो भूत प्रयत्त तुम्हारा तो जब प्रकाश हुआ तो कहीं चमगादर थे कहीं सांस थे कहीं बिच्छू थे कहीं तो जो उसमें जाता था भेड़िए निकली आए शेर निकली आया वही उन आदमियों को खा जाया करते थे कोई भूत प्रेत नहीं था तो जब प्रकाश हुआ मसाल लेकर घुसे तो वो अंधकार जो है वो फटता चला गया हटता चला गया नारा। उन्होंने चप्पा चप्पा गुफा का दिखा दिया कि इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है ये तो अंधकार है जो प्रकाश के बिना इसमें मालूम पड़ता है अंधकार कोई तत्व नहीं होता उसका वजन नहीं होता आ। देश के साथ भी उसका संबंध नहीं है काल के साथ भी उसका संबंध नहीं है वस्तु के साथ भी उसका संबंध नहीं है दृष्टा के साथ भी उसका संबंध नहीं है अधिष्ठान के साथ भी उसका संबंध नहीं है अंधकार किसी का समवाई नहीं है तो ना वो तो प्रकाश हुआ और अंधकार बैठ गया ऐसे ये जो अपने आप में बंधन की कल्पना है कि मैं बधा हुआ हूँ आत्मा के साथ इसका कोई संबंध है ही नहीं केवल अज्ञान कृत आवरण से ही मनुष्य ये मानता है कि मैं बधा हुआ हूँ अज्ञान आत्मा को नहीं है अज्ञान ब्रह्म को भी नहीं है अज्ञान ब्रह्म और आत्मा की एकता को भी नहीं है ये जो बुद्धिमान मनुष्य है ना इसकी समझ में जो गलती है उस गलती को ही अज्ञान कहते हैं इसमें दो पक्ष हैं एक अभ्यास मात्र को ही जगत का कारण मानने वाले और एक अविद्या को जगत का कारण मानने वाले तो अभ्यास तो अंतकरण की एक वृत्ति फूल है और अविद्या उसको कहते हैं कि जो वृत्ति नहीं अंतकरण का भी कारण है उसको अविद्या कहते हैं मूलाविद्या मूला विद्या मूला तूलाविद्या कार्याविद्या कारणा विद्या ऐसे कई भेद उसके करते हैं परंतु मुख्य बात यह है कि ये अज्ञानांधकार तो प्रकाश से ज्ञान प्रकाश से स्वरूप ज्ञान के प्रकाश से मिटने वाला है ये कौन सा कर्म करूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा अगर पाप से मुक्त होना हो ना तो हम बता सकते हैं कि तुम अमुक प्रायश्चित कर्म करो तो पाप से मुक्त हो जाओगे यदि तुम्हें विक्षेप से मुक्त होना हो तो हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से समाधि लगाओ यदि तुम्हें वासना से विविध वासना से मुक्त होना हो तो हम बता सकते हैं इस प्रकार ईश्वर का ध्यान करो लेकिन नारायण यदि मूला विद्या से मुक्त होना हो अंधकार कोई मिटाना हो ए, तो वो किसी भी कर्ता के प्रयत्न के द्वारा कर्म के द्वारा यहाँ तक कि शारीरिक प्रयत्न तो कर्म है ना? मानसिक प्रयत्न उपासना है और बौद्धिक प्रयत्न विचार है इनके द्वारा भी वो निवृत्त होने वाला नहीं है क्योंकि जो प्रमाण कर्तृत्व का निषेध नहीं करता विचार जो है ना वो जिस अंतकरण में उदय होता है उसका निबर्तक नहीं होता ये आश्चर्य की बात है इसको वेदांतियों को छोड़ करके जो जो सत सम्प्रदाय से वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनको छोड़ करके दूसरे लोग इस बात को नहीं समझ सकते विचार से उस अंसस्करण की जिसमें विचार होता है नवृत्ति नहीं हो सकते ये तो सत्तम सदी महावाक्य ही ऐसे हैं जो अधिष्ठान के याथार्थम्य बोध करा करके और न केवल विचार और विचारक को बल्कि उस अंतकरण को ही बाधित कर देते हैं जिसमें विचार होता है तो ये बात आपको सुनाई कि आवरण भंग करने के लिए अंधकार मिटाने के लिए अज्ञान मिटाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है और उसके बिना मनुष्य कृपण है और कार्पण्य से ग्रस्त है त्याग की जो उदारता होती है तत्वज्ञ में सब छोड़ दिया हो नाम आत्मक संपूर्ण प्रपंच छोड़ दिया ना ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक पर्यंत का परित्याग कर दिया तो इसी से कहते हैं ये कृपण नहीं है जो त्यागने में डर है सो त्याग में जिसको भय हो सो ही कृपाण और यह कार्पण्य जो है वो मनुष्य के स्वभाव को उपहत कर देता है गीता में कार्पण्य का दोष बताया है ना कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव जब मनुष्य कृपण हो जाता है तो अपने सहज स्वभाव को सहज स्वभाव को वो भूल जाता है तो आत्मा का सहज स्वभाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सहज स्वभाव है परिपूर्ण अविनाशी अकांड सचानंदा लेकिन जब ये किसी दृश्य वस्तु को पकड़ लेता है है ना और प्रयत्न का कर्ता बन करके प्रयत्न साध्य वस्तु को चाहने लगता है तो इसका जो स्वभाव है वो उपहक उपहत माने प्रतिबद्ध हो जाता है वैसा स्वभाव होने पर भी मालूम नहीं पड़ता है तो ज्यो कहते हो वैसे ही परंतु मालूम नहीं पड़ता और मालूम न पड़ने से तो कोई मजा ही नहीं आता हो आपका दोस्त आपके पीछे खड़ा हो और मालूम न हो तो मिलने का मजा आएगा आपके घर में करोड़ों रूपए पड़े हो और मालूम न हो तो करोड़पति होने का मजा आएगा आपके सामने भगवान खड़े हों और आप पहचाने नहीं तो भगवान के दर्शन का मजा आवेगा ये तो ज्ञान की महिमा है संसार में जो भी वस्तु है जो भी व्यक्ति है जो भी उन्नति है है ना? जो भी आनंद है वो ज्ञात हो करके ही चरितार्थ होता है अज्ञात दशा में तो कुछ चरितार्थ ही नहीं होता इसलिए आओ अतो बक्ष्यामी अकार परिणाम तो आप देखो यही भेद है ज्ञान में ज्ञान के स्वरूप में ज्ञान के हेतु में और ज्ञान के फल में और प्रयत्न के स्वरूप में प्रयत्न के हेतु में और प्रयत्न के फल में फरक है प्रयत्न जो होता है वो करण परतंत्र है उसके लिए औजार चाहिए हाथ चाहिए जीप चाहिए पांव चाहिए मशीन चाहिए बिना मशीन के प्रयत्न कैसे होगा तो करण परतंत्र है जितना प्रयत्न है वो करण करण माने औजार ना करण परतंत्र है अच्छा और ये अप्राप्त की प्राप्ति के लिए किया जाता है प्रयत्न का यह नियम ही है कि अप्राप्त की प्राप्ति के लिए जो चीज अभी नहीं बनी है उसको बनाने के लिए किया जाता है और उससे जो बनता है वो विनाशी होता है और बनाने वाला करता होता है और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है नाराण खास करके आत्मज्ञान ज्ञान अपना स्वरूप है पाना नहीं है इसकी अप्राप्ति के भ्रम को ही दूर करना है पाना नहीं है नित्य प्राप्तम में ही जो अप्राप्ति का भ्रम सा हो गया है कुछ भ्रम को निवृत्त करना है इसमें आंख नाक कान आदि करण की अपेक्षा नहीं है इसमें फल रूप से अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है इसमें नित्य निवृत्त की निवृत्ति जानी जाती है इसमें नित्य प्राप्त की प्राप्ति जानी जाती है ज्ञान निर्माता नहीं है ज्ञान निर्माता नहीं है वो ज्ञान ज्ञान निर्माण विभाग का कर्मचारी नहीं है है ना? ज्ञान प्रमाण विभाग का अधिपति है एक निर्माण एक प्रमाण ऐसा समझ निर्माण विभाग का वो माण तो एक ही है जो माण प्रमाण में है वही निर्माण में है धातु एक ही है और प्रत्यय भी एक ही है उसमें निर उपसर्ग है और इसमें प्र उपसर्ग है प्रमाण विभाग का अधिपति है ज्ञान और निर्माण विभाग का कर्मचारी है वो कर्म सुनते तो हैं एक सज्जन किसी ऑफिस में काम करते थे आपिश माने तो आप जानते हैं ना आपिशम आपिश्यते यात्रा जहां जाके आदमी पी से है, है ना कलम है पी से टाइप राइटर आपिश्यते है आपिश्यते यात्रा जहां बैठ के आदमी पी है उसका नाम तो आ, उससे पूछा कि भाई तुम ऑफिस में काम करते हो क्या करते हो ऑफिस का में काम करते हो क्या काम करते हो मैनेजर हो क्या नहीं नहीं मैं कर्मचारी कार्य करता हूं क्लर्क हो कि नहीं नहीं मैं तो कार्य करता हूं कार्य करता माने क्या, क्या होता है भाई कि मैनेजर जो है वो अपने नीचे वाले से कहता है वो क्लर्क से कहता है है ना सब लोग तो जवानी जमा खर्च अपनी जगह पर बैठे बैठे करते हैं रजिस्टर की जरूरत हुई वो उनसे कह रहे हैं वो उनसे कह रहे हैं वो उनसे कह रहे हैं पर मैं ला के रजिस्टर देता है ना तो कार्यकर्ता तो मैं ही हूं बाकी लोग तो जवानी जमा खर्च वाले तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑफिस में चपरा सी था तो, ना? तो ये जो निर्माण विभाग है वो आधिभौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है अच्छा जिनकी रुचि आध्यात्मिक विभाग में नहीं है ना बोले कितनी बड़ी उन्नति का कहा इतना बड़ा मकान बना के और उसमें रहते हैं तो भोग में रुचि है या तो कर्म में रुचि है और आध्यात्मिक उन्नति जहां है जैसे है जो है, है ना मजा ही मजा है मजा अपना आपा है मजा मकान नहीं है तो वो रन में रहे वन में रहे जंगल में रहे दंगल में रहे जहां रहे वहां मंगल ही मंगल है तो प्रमाण विभाग दूसरा है और निर्माण विभाग दूसरा है तो आपको सुनाया कि अब हम अकारपर्णिया अकारपर्ण्य आप जानते हो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर दे दिया हो एक एक राजा का वर्णन आता है उसमें अपने बेटे के शरीर पर आरा चला के उसका हाँ वही एक राजा का वर्णन आता है उसने कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया है। एक राजा का वर्णन आता है सपने में उसने दान किया तो जागृत में भी दान कर दिया तो नारायण और अकार पड़ने का अर्थ तो होता है अंतकरण को भी छोड़ देना है तो अपनी परिच्छिता को भी छोड़ देना भगवान से कहना कि अगर ये अंतकरण तुम्हारा हो तुम्हारे काम का हो तो ले लो अपने काम में लगाओ ये हमारा नहीं है हमारे काम का नहीं है न इसके द्वारा हमको कोई भोग भोगना है ना इसके द्वारा हमको कोई गर्म करना है ना इसका हमको कोई फल लेना है ना ये मैं हूं और ना मेरा है ये तो मुझम झूठा ही बात रहा है आ, अगर तुम्हारे काम का हो तो लो तुम अपने काम में लगाओ और न काम का हो तो छोड़ दो हमारा तो झूठ कर दो अतो अक्षपण अकार्पण उदासम ईय जिससे मनुष्य जो मनुष्य उन्नति करता है उत्तर्धम शक्त है असमनता सर्वम राति इति उदाहरण है न जो अपनी शक्ति से बाहर सब कुछ दे देता है उसको उत आ रा, रा देने वाला हो रात रई दाने उसको उदार बोलते हैं अपनी शक्ति के भीतर दे तो उदार नहीं अपनी शक्ति के बाहर दे तो उदार नहीं तो ये उदारता क्या है क्या अकारपर्ण अब अकारपर्ण अकृपण सिद्धांत जिसमें कुछ मैं नहीं कुछ मेरा नहीं देना क्या आप लोग हवन कभी सुनते होंगे ना होम हो, हो। तो जब सुनते हो होंगे इदाम इंद्राय स्वाहा न मम है ना ये मैं इंद्र के लिए देता हूं ये मेरा नहीं है मैंने तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर तो अकार्पण्यम बक्षा अब मैं अकार्पण्य का वर्णन करता हूं जहां कृपणता नाम की चीज बिल्कुल है नहीं कृपणता माने अज्ञान देखो बच्चे के हाथ में मिठाई हो ना और मां भी अगर छीनती होए तो वो मुट्ठी बांध लेगा और रोने लगेगा और नहीं देना चाहेगा तो ये बच्चे की बेवकूफी है ना मां तो उसको एक मिठाई नहीं हजार मिठाई दे सकती है तो ये पकड़ के रखना ये दुनिया को पकड़ के रखना ये देखो न तो दुनिया को तुम माया समझते न तो दुनिया को ईश्वर की समझते न तो दुनिया को झूठी समझते और न तो दुनिया को ब्रह्म समझते ये जो बद्ध मुष्टिता है बद्ध मुस्टि मुठ्ठी बांध के जो रखी है ये दुनिया को तुम अपना स्वरूप समझते हो कि मिथ्या समझते हो कि माया समझते हो कि ईश्वर समझते हो कि ईश्वर की समझते हो कौन सी समझ उसमें काम कर रही है अजाति अजाति गतम वो परमात्मा कैसा है बोले अजाति है जाति का दो अर्थ है मुख्य रूप से एक तो संसार में जो सामान्य देखने में आता है सामान्य माने सादृश्य हो इसको जाति बोलते हैं ये स्त्री जाति नहीं है स्त्री तो जाति नहीं है पुरुष जाति नहीं है ये तो मनुष्य जाति में है ना लिंग भेद है इसको लिंग भेद बोलते हैं जाति भेद नहीं है तो जो जाति पुरुष की है वही जाति स्त्री की है ये तो केवल शरीर में जो चिन्ह बने हुए हैं उस चिन्ह का भेद है और उस चिन्ह के भेद के कारण है ना कुछ धर्म में भी भेद होता है वो चिन्ह भेद के कारण पुरुष का शरीर त्याग प्रधान है और स्त्री का शरीर ग्रहण प्रधान है स्त्री का शरीर तपह प्रधान है और पुरुष का शरीर जो है वो प्रयत्न प्रधान है इसमें पुरुष का शरीर सूर्य प्रधान है स्त्री का शरीर चंद्र प्रधान है ये बहुत विवेक है इसका ये खाली पीठ के जो भरी सभा में है ना जो सामान्य निरूपण किया जाता है ना वो कोई विवेक की दृष्टि से होता हो तो बात नहीं है तो अब आजकल तो कोई बात कही जाए तो कहीं वो कानून के खिलाफ ना हो इसका भी डर रखा है ना अरे भाई स्त्री पुरुष में वर्ग भेद उत्पन्न कर रहे है ना, लेकिन विचार करके देखना तो पड़ेगा न कि नारायण स्त्री को नौ महीने अपने पेट में बच्चा रखना पड़ता है और पुरुष को बिल्कुल नहीं रखना पड़ता ये जो प्राकृत भेद है स्त्री और पुरुष के शरीर में इसके कारण क्या कर्तव्य में भेद उपस्थित नहीं हो सकता तो ग्रहण प्रधान स्त्री और त्याग प्रधान पुरुष तप प्रधान स्त्री और प्रयत्न प्रधान पुरुष इसी से नारा एक मनुष्य जाति होने पर भी स्त्री में चंद्र शक्ति और पुरुष में सूर्य शक्ति की प्रधानता मानते हैं आ, अपने देखो सनातन धर्म की बात सुनाई चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देना ये कहीं पुरुष का धर्म आपने सुना है आ, कि चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य दान करता होगा ये पुरुष धर्म नहीं है चंद्रमा को प्रसन्न रखना यह स्त्री का धर्म है और प्रातः कालोट करके संध्या वंदन करके सूर्य को अर्घ्य देके न और गायत्री जब करना सवितुर मई ये पुरुष धर्म है बोले ये क्या हुआ भाई इसका अर्थ है कि स्त्री मन प्रधान है वो उसका मूड जल्दी जल्दी बिगड़ता है जरा नाराज मत होना भाई ना मन का देवता चंद्रमा है बोला तो अपने मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा और बुद्धि जो है ना जी प्रेरक कौन है कसूर्य तो पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाए तो चोर हो जाए वे हो जाए जुआरी हो जाए तो उसको रोज सूर्य से प्रार्थना करनी पड़ती है कि महाराज हमारी बुद्धि को ठीक रखना है ना तेजस्वी है सूर्य प्रभावशाली है तेजस्वी है बोला? तपता है जरा शास्त्रित्व है शास्ता है शास्ता, है। और स्त्री जो है वो आह्लादाय है जैसे चंद्रमा आह्लाद देता है स्त्री के मुह पर मुस्कान खेलती हुई होनी चाहिए और पुरुष के मुख पर उसका जो पौरुष है जी है है ना वो बना रहना चाहिए ये तो प्रसंग बस बात कह रही बीच में थोड़ी काम की बात नहीं कहें तो ये जो अका वाली बात है <laughs> ये तो बे काम बात है आ, तो आजादी तो लिंग भेद दूसरी चीज है वो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद है और शैव और वैष्णव में संप्रदाय भेद है और ब्राह्मण और क्षत्रिय में वर्ण भेद है सन्यासी और गृहस्थ में आश्रम भेद है जाति जो है वो तो सामान्य है सादृश्य है समान प्रसवात्मिका है आकृतिक ग्रहणा है है ना मनुष्य तो मनुष्य में मनुष्य और फिर पशु वर्ण भेद दूसरी चीज है आश्रम भेद दूसरी चीज है संप्रदाय भेद दूसरी चीज है है ना लिंग भेद दूसरी चीज है नारायण अब नारायण अब पशु में भी देखो गोत् जाति है गाय एक लाल होती है एक काली होती है एक सफेद होती है एक कपिला होती है एक धवला होती है एक कपिला होती है लेकिन तो सामान्य सब में एक है मनुष्यत्व सामान्य सब में एक है अश्वत्व सामान्य सब में एक है गजत्व सामान्य सब गजों में एक है ये जाति है हाथी जाति है घोड़ा जाती है नाय जाती है गाय बैल की एक ही जाति है गाय बैल की दो जाति नहीं होती पक्षी हैं अब पक्षियों में भी देखो सुकत्व जाति है हंसत्व जाति है काकत्व जाति है पक्षित्व सामान्य होने पर भी उनमें जो है वो जाति है आकृतिक घृणा है कोयल की एक जात कवे की एक जात तो इसमें क्या होता है कि जाति जो होती है अनेक व्यक्ति में अनुगत होती है, है? देखो यहाँ सौ मनुष्य हैं, यहाँ सौ स्त्री है तो सबकी जाति एक है तो सौ होने पर भी जाति सब में एक है तो नित्यम एकम अनेकानुगतम नित्य होवे एक होवे और अनेक में अनुगत हो तो बोले भाई ब्रह्म भी इसी सामान्य दृष्टि से किसी सादृश्य का नाम तो ब्रह्म नहीं है अब अजापी शब्द का अर्थना सकते हैं